33वा अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे अम्बा असया जरा सौधमा मारित्रा अर्च धूमासो अज्ञायाह पावकाह स्विती जयह स्वात्रास भुरण्यव बनरसाद वायभो न सोमह अर्थात यजमान ने जो अग्नियां प्रज्वलित की हैं वह आजर हैं दुश्मनों से त्राण करने वाली हैं पूजनीय हैं धूम्रमय हैं पवित्र हैं शीघ्र फल देने वाली हैं भुवन को पालने वाली हैं वन के समान व्यापक हैं वायु के समान प्राणदाई हैं वह अग्नि और सोम की तरह हमारी इच्छा पूर्णने की कृपा करें अग्नियां हरी हैं धुए की पताका वाली हैं वायु से बड़ोत्रि पाने वाली हैं स्वर्ग लोक में जाने के लिए बार-बार प्रयत्न करती हैं हे अग्नि आप मित्र और वरुण देव के लिए यजन करने की कृपा कीजिए आप अन्य देवताओं के लिए यजन करने की कृपा कीजिए आप सत्यवान हैं विशाल हैं आप अपने घर को यज्ञ के शुभ कार्यों में युक्त करने की कृपा कीजिए जैसे सारथी रथ में घोड़े जोतता है वैसे ही देवों को आमंत्रित करने के लिए आप घोड़ों को रथ में जोतिए आप चिरकाल से ही यज्ञ में बुलाए जाते हैं रात और दिन अपने श्रेष्ठ काम के लिए वैसे ही बिचरते हैं जैसे अलग-अलग रंग रूप वाली स्त्रियां बिछड़ती हैं रात प्रहरी रात्रि को सावधान चमके लिए पुत्र चंद्रमा दूसरे से श्रेष्ठ वर्चस्वी पुत्र सूर्य के लिए ऐसा कहा जाता है हे अग्निदेव अग्रगण्य हैं आप यज्ञ में सर्वप्रथम इन्हीं का आध्यान किया जाता है यह यजमान के होता है यज्ञ में उपासने हैं यज्ञों में विशेष रूप से इन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है इन अग्नि को आप नवान भृगो रूरु रचि आदि ऋषियों ने वनों में बार-बार प्रतिष्ठित किया हे यजमानों 3330 और नव अर्थात 3349 देवता अग्नि की उपासना करते हैं देव गण घी की आवति से अग्नि को सींचते हैं अग्नि से विराजने के लिए कुश का आसन बिछाते हैं उन्हें होता के रूप में प्रतिष्ठित करके यज्ञ करते हैं अग्नि मोर्डन्य है स्वर्ग लोक में भी श्रेष्ठ है पृथ्वी लोक को सूर्य के रूप में जगमगाता देते हैं वैश्वानर हैं यज्ञ में उत्पन्न होने वाले हैं कवि हैं सम्राट हैं यजमान के अतिथि हैं देवताओं के आहवाहक हैं यजमानों मैंने अपने रक्षा हेतु पात्र में अग्नि को उपजाया है अग्नि वृत्र को मारते हैं अग्नि धनवान है प्रकाशमान है संविदा से उन्हें प्रदीप्त किया जाता है अग्नि को आहुति समर्पित करते हैं हे अगने आप इंद्रदेव के साथ आए आप वायु के साथ आइए आप मित्रदेव के साथ आइए आप सभी देवताओं के साथ आइए आप इन सब के साथ मधुर सोम रस का पान करने की कृपा करो जब अग्नि में अन्न और पाবিত্র जल से शुद्धि हाविसे यज्ञन किया जाता है तब अग्नि जल से सींचते हैं यह जाले वाला साली बनता है सुखवर्धक है निरंतर प्रभावित होने वाला है युवा बनाने वाला है जग के लिए उजआव है हे अग्ने आप हमें अपनी महत्ता प्रदान कीजिए आप हमारे सौभाग्य में बढ़ोतरी कीजिए स्वर्ग लोक से आप और अधिक यशस्वी हों आप यजमान को जोड़िए प्रेम भाव से जोड़िए यजमान से शत्रु भाव रखने वालों को नाष्ट कर दीजिए हे Agne aapke liye mahimaamay stotra ga rahe hain aapne sunne ki kripa kare aap vicharak hain aap surya ki tarah aapko varte hain hum indra ki tarah balwan hain aap vayu ki bhanti balsaali hain hum aapko dhan dhanne bhare aahutiyon se havan karte hain paripurn karte hain he Agne hum aapke liye shreshth aahuti bhent karte hain सौरवीर आपके लिए आपके प्रिय हो जाते हैं जो धनवान है जो ऊर्जावान है उनके प्रति आप दयावान हैं उन पर गोधन आदि की कृपा करते रहो हे अग्निदेव आप श्रेष्ठ कर्ण छिद्र से युक्त हैं आप हमारे द्वारा दी गई स्तुतियों को सुनते हैं हम देवताओं के लिए अग्नि में जो आहुति अर्पित करते हैं आप उस आहुति को वहन करते हैं आप हमारे प्रातः कालीन यज्ञ में मित्रदेव के साथ आइए आर्यमादेव के साथ आइए आप उनके साथ कुश के आसन पर विराजमान होने की कृपा कीजिए हे अग्नि आप सर्वज्ञता हैं आप देवों में आदित्यदेव जैसे हैं आप यज्ञ करने योग्य हैं आप सभी मनुष्यों के लिए अतिथि जैसे आदरणीय हैं आप प्रकाशमान हैं आप देवताओं तक हमारी हावी पहुंचाने की कृपा कीजिए आप हमें भरपूर सुख प्रदान करने की कृपा करें हे अग्नि आप महिमाशाली हैं आप समिधावान हैं हम आपका संरक्षण पाना चाहते हैं हम अपने कल्याण के लिए मित्र और वरुण देव की उपासना करते हैं हम सविता देव की कृपा से श्रेष्ठता प्राप्त करें अर्थात श्रेष्ठ हो जाएं हम देवताओं को हावी प्रदान करने के लिए आपका वरण करते हैं हे इंद्रदेव यजमान यज्ञ में आपका ध्यान करते हैं आपके लिए मंत्र गाते हैं आपके लिए जल की वड़ोत्री करते हैं आपके लिए शक्ति की वड़ोत्री करते हैं आप हमारे पास आइए आप आने के लिए वायु जैसे वेगसाले अश्वों को जोतीए आप हमें अन्न दीजिए आप हमें बल दीजिए सूर्य की किरणें यज्ञ की रक्षा करती हैं सूर्य की किरणें पृथ्वी की रक्षा करती हैं किरणों के दोनों कान सुवर्णमय हैं आज सूर्य के उदय होने पर निश्चल यजमानों को मित्र और आर्यमादेव श्रेष्ठ काम में लगाने की कृपा करें सविता देव सौभाग्यशाली बनाइए सविता देव श्रेष्ठ काम में लगाइए यजमान गण प्रवहमान सोम रस को अवसिंचित करते हैं स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के संरक्षण में सोम का प्रभाव बहुत तेज से होता है सोम रस शोभायमान होता है इंद्रदेव प्रकाशमान है वैभव मान है सभी देवताओं ने मिलकर इंद्रदेव की प्रतिष्ठा की है सभी देव चारों ओर से घेरकर इंद्रदेव की उपासना करते हैं इंद्रदेव महान है इंद्रदेव विश्व रूप हैं कई असुरों को मारकर उन्होंने ख्याति पाई है इंद्रदेव अमर हैं हे यजमानो इंद्रदेव महिमाशाली हैं इंद्रदेव है। इंद्र सब लोगों के स्वामी हैं पालक हैं इंद्रदेव संपूर्ण जग को उपजाने वाले हैं इंद्रदेव मदमस्त बनाने वाले हैं हम इंद्रदेव की अर्चना करते हैं इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ यज्ञ किए जाते हैं उनकी महिमा सुनी जाती है जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोगों को महिमा महान वैभव प्रदान करते हैं इंद्रदेव युवा हैं इंद्रदेव हमारे सखा हैं इंद्र विशाल हैं इंद्रदेव शत्रु नासी हैं इंद्रदेव बहु प्रसंयुक्त हैं इंद्रदेव सामर्थ्यशाली हैं हे hey इंद्रदेव आप महान हैं आप आदरणीय हैं आप सबको आनंद देने वाले हैं आप सोम उत्सव में पधारिए आप आहुति ग्रहण करके प्रसन्न होइए हमें ओजस्वी बनाइए हमें अभीष्ट पूरिए हे इंद्रदेव आप वृत्रासुर को नष्ट करने वाले हैं इंद्रदेव मायावी राक्षसों का नाश करने वाले हैं इंद्रदेव दुष्टों का दहनन करने वाले हैं इंद्रदेव आल्हादक हैं इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को प्रकट करते हैं हे इंद्रदेव आप महिमा साली हैं आप सज्जनों के स्वामी हैं आप अकेले कहां जाते हैं आप इस प्रकार क्यों जाते हैं चिंतित रह जाते हुए आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है आपके घोड़े हरे रंग के हैं आप पूजस्वी हैं आप कभी भी हिंसा आदि नहीं करते हैं आप हमारे शुभचिंतक और अपने हैं इसलिए हम आपसे यह सब पूछ रहे हैं हे इंद्रदेव आप गौवानों को मारने वालों को मारते हैं आप भूपतियों को मारने वालों को मारते हैं पृथ्वी पर सहस्त्रों धाराओं वाले सोम को निचोड़ते हैं उसका आदोहन करते हैं श्रेष्ठ कर्म वाले आपके पुत्र आपकी महिमा का गान करते हैं हे इंद्र हम आपकी बुद्धि को धारण करते हैं आप महान हैं आप पृथ्वी का आवरण पोषण करने में समर्थ हैं हम आपकी स्तुति करते हैं उत्सव और प्रषपाके समय हमें कष्ट पहुंचाने वाले सत्रों का आप नाश कर दीजिए दमन कर दीजिए देवगण भी आनंदित होकर इंद्रदेव के गुण गाते हैं हे इंद्रदेव आप चमकीले हैं आप विशाल हैं आप सोम रस को पीने की कृपा कीजिए सोम रस मधुर है हम यज्ञ में आपका आवाहन करते हैं आप अपनी प्रजा की सर्वा विधि रक्षा करते हैं आप प्रजा का पालन पोषण करते हैं उन्हें बहुविध प्रकाशित करते हैं सूर्य सबको प्रकाशित करने वाले हैं सूर्य सब कुछ जानने वाले हैं सूर्य सारे विश्व को देखने में समर्थ हैं सूर्य ऊर्ध्वगामी पताका का वहन करते हैं हे वरुण देव आप पवित्र बनाने वाले हैं आप भरण पोषण करने वाले हैं आप जिस दृष्टि से देखते हैं हम भी उस दृष्टि से देखने में आपका अनुकरण करते हैं हे आसुनी कुमारों आप दोनों दिव्य हैं आप अद्वितीय हैं आप सूर्य के समान चमकने वाले रथ से यहां आइए आप देवताओं के इस यज्ञ को प्रयत्न पूर्वक पूर्ण करने की कृपा करें